पृथिव्या लक्षण कथच भेद पृथ्वी का क्या लक्षण है और उसके कितने है? भेद हाँ? हैं पृथिव्या लक्षण कथिच भेद प्रश्नाल हैं जवाब तत्र गंधवती पृथ्वी शादी विधा नि परमाणु रूपा रूपा कार्यूपा पुनस्त्र शरीर शरीर असमदादी गंधग्राह घण नाग्रवर्ती पूर्वोक सब्त पदार्थों में से तो पहला पदार्थ तो द्रव्य उस द्रव्य में भी तो पहला द्रव्य है पृथ्वी उसका लक्ष्मी तव द्रव्यु तत्र तव द्रव्यु मध्ये गंधवती पृथ्वी का गंधवत्तम के लक्षण लक्षण दो प्रकार के होते हैं एक लक्षण का नाम स्वरूप लक्षण है और दूसरा तपस्थ लक्षण लक्ष्य स्वरूपबोधक लक्ष्य स्वरूपबोधकत्व सती लक्षवर्तकत्व ये स्वरूप लक्षण का लक्षण और तटस्थक्षण लक्ष्यताव्छेद भिन्न सब अलक्ष्यव्यावर्तक्योधक लक्ष्यताव्छेद से भिन्न अलक्ष्य का व्यावर्तन भी करें और लक्ष्य मात्र का बोध कर दाएं उसी का नाम तटस्थ लक्ष्य और जो लक्ष्य के स्वरूप का बोध करा रहा है और अलक्ष्य का व्यावर्तन मात्र कराता है ऐसे वस्तु को कहते लक्ष्यता से बिना होना जरूरी नहीं है ये स्वरूप लक्षण हमेशा लक्ष्य का से भिन्न नहीं होता इसलिए पृथ्वी का स्वरूप लक्षण क्या है पृथ्वी तम पृथ्व्यालक्षण पृथ्वी पृथ्व्या लक्षण जो बनाओगे ये स्वरूप लक्षण हो गया और गंधवत्वम ये तटस्थ लक्षण गंधवत्व कैसा है लक्षतावच्छर से भिन्न भी है अलक्ष्य भूता जलादि का व्यावर्तक है और लक्ष्य मात्र का बोधक भी है लक्ष्य पृथ्वी पृथ्वी मात्र का बोधक भी है पृथ्वी से भिन्न अलक्ष्य जलादि का व्यावर्तक है और लक्षतावत्थित्व से भिन्न है गंधवत्व प्रतिव्या लक्षण दंधवत्व क्या है तटस्थ लक्षण गंधवत्वम ये तटस्थ लक्षण गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण साधिविधा गंध दो प्रकार का है एक नित्य है और दूसरा अनित्य अच्छा। नित्य अनित्य अनितक्षण नित्य पृथ्वी कौन सी है परमाणु रूपा जो परमाणु है नित्य होते उनका नाश कभी नहीं होता न भी उत्पन्न हुआ है तो सदा एक रूप से रहते हैं नित्य का लक्षण करेंगे जाएंगे नीचे में और अनित्य कौन है जितने भी कार्य पृथ्वी है गणुप से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड जो है आपका अनित्य पृथ्वी है गृण का मतलब दो परमाणुओं का जुड़ना यदि जुड़ते नहीं है ईश्वर का संकल्प से दोनों मिलके काम करने लगते हैं उसका ना? दो परमाणुओं को दो अलग रहा करते हैं किसके कारण से? विशेष क्या करता है परमाणुओं को अलग रखता है ऐसे उन परमाणुओं को ईश्वर क्या करता है अपने संकल्प से अगल बगल जुड़ा देता है और दोनों मिल एक विलक्षण कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो जाता है उसको हम कहते हैं दृढ़ और ऐसे तीन गुणुक मिल जाए दो दो परमाणु का तीन गुणुक मिल जाए तब तो उसका नाम एक त्रसवेणु होता एक है ये क्या है? त्रसवेणु त्रसवेणु का पहचान क्या है अब यहां देख रहे हैं यह बहुत सारे तस्वेणु हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है अब देखिए लाइन आ गया ना इस बात वहां के जो त्रसवेणु हाथ वैसे देखते तो पता नहीं लग रहा है यहाँ त्रश्न बैठे होंगे जब करेंगे तो भी खट्टे होते हैं अनेकों त्रष्ण इसमें एक नहीं हजारों त्रष्ण अत्यंत सूक्ष्म होता है परमाणु कितना सूक्ष्म होगा जिन दो के मिलकर दड़ुप्त हुआ और ऐसे तीन गणुक मिले तो एक त्रष्ण हुआ ऐसे सैकड़ों त्रष्ण इकट्ठे हुए तब भी दिखाई नहीं दे कितना सूक्ष्म तो गणुप से लेकर आप ब्रह्मांड पर जितने विशाल कार्य देख रहे हो पार्थिव कार्य वह सब पृथ्वी के कार्य कदम उसको कार्य रूपाण समस्त ब्रह्मांड समस्त पृथ्वी जो कैसी है अनित्या। इसका कभी भी ईश्वर अपनी इच्छा से प्रलय कर सकता है पुनः त्रिविधा वह कार्य रूपा पृथ्वी को समझने के लिए हम तीन विभागों में विभक्त करते हैं एक का नाम है शरीर पार्थिव शरीर हम लोगों का शरीर यद्यपि पंचभूतात्मक है पंचभूत इसमें होते हैं लेकिन पृथ्वी प्रधान पृथ्वी प्रधान है इसमें शरीर दूसरा इंद्रिय तीसरा विष शरीर उस शरीर के अंदर पृथ्वी का संबंध इंद्रिय एक होगा और विषय जो बाहर जो हमारे शरीर और इंद्रिय से हम ग्रहण कर रहे हैं अनुभव करते हैं वह सब विषय में आ गए स्वयं समझा रहा है शरीर हम शरीर क्या है पृथ्वी का हम सबके जो शरीर हैं ये पृथ्वी के शरीर पार्थिव शरीर और इंद्रिय क्या है घ्राण इंद्रिय जो घ्राण इंद्रिय गंध को सूने वाला नासिका के अंदर विद्यमान जो घ्राण इंद्रिय है जो गंध को ग्रहण करता है गंध ग्राहकम इंद्रियम ग्राहम नाग्रवर्ती नाशिका के अग्र बाग में है योगी लोग कहेंगे नासाग्र में ये हो गया, नासाग्रदृष्टि, दृष्टि नहीं है इसको काट दोगे फिर दुर्गंध नहीं आएगा क्या आपको दुर्गंध सुगंध नहीं पता चलेगा ये इसको काट देंगे सिर्फ आज लेकिन यहाँ नासाग्र से दोनों नाशिका चित्र जहां मिलते हैं उसको ना नाशाग्र बहुत नहीं आते विशेष छींकने के लिए दक्षिण भारत में कुछ लोग लगाते हैं ना? <laughs> <करते हैं। laughs> मद्रासी लोगों में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है तंबाकू का पाउडर होता है विशेष स्नफागे छींक अब जब तक यहाँ ढंग से लगेगा नहीं ढंग से छींक आएगी नहीं जब जोर से छीन पाते जब तक घृण इंद्र के साथ उस तो नग नहीं होता तब तक तो सही ढंग से छीन नहीं आता स्पष्ट हो गया ना उस अनुभव से इसलिए तमिलनाडु के लोगों के लिए तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं समझ तो लेंगे इंद्रिय है? तो इंद्रियम कहा गंधग्राधन घर विषय क्या है जो मिट्टी है पत्थर है रेत है जितने पेड़ पौधे सब विषय अच्छा अब आइए पहला पद कृत्य में जाएंगे थोड़ा तो नित्य और अनित्य का लक्षण है ना वहां इसलिए नित्य का लक्षण करते हैं देखिये ध्वस धिव ध्वंस अप्रतियोगितम नित्यत्म ध्वंस भिन्न सति ध्वंस अप्रतियोगित नित्यत्म क्योंकि जितने भी पदार्थ है सब उत्पन्न विनाशशाली है सब सब ध्वंस होता है जिसका ध्वंस होता है उसको हम क्या कहते हैं ध्वंस का प्रतियोगी एक और नया शब्द आया नया एक प्रतियोगी अवच्छेद ये सब इनकी अपनी भाषा है प्रतियोगी किसको कहते हैं जिसका आप अभाव देख रहे हो जैसे हम घटा अभाव बोलेंगे ना अब उस समय क्या समझ रहे हैं घट का अभाव घट का अभाव तो उस घटा भाव का प्रतियोग कौन है घट जिसका भाव कह रहे हो वही उस अभाव का प्रतियोग प्रध्वंस अभाव क्यों करें आप जैसे दृष्टान देव घट ध्वंस हो गया तो आप घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन है हैं घट घटध्वंस हो गया ना तो घटकर घट ध्वंस का, का प्रतियोगी मनुष्य शरीर ध्वंस का प्रतियोगी मनुष्य शरीर संसार के सकल पदार्थ लगभग ध्वंस होता है सब संसार के सकल पदार्थ क्या है ध्वंस का प्रतियोगी तो ध्वंस अप्रतियोगी कौन है अभाव का भी ध्वंस हो जाता है जैसे यहाँ पर माला का भाव है ना क्या माला का भाव है लो, अब क्या हुआ माला का भाव ध्वंस हो गया माला आगे ना मांगते अभाव का भी ध्वंस हो जाता है ध्वंस केवल परमाणुओं का नहीं होता आत्मा का ध्वंस नहीं होता काल का इनके हिसाब से हम नया को उनके हिसाब से बोल वेदांत नहीं लाना यहाँ पर वेदांत में तो आत्मा के सब का ध्वंस हो जाता है वेदांत नहीं पढ़ रहे ना पढ़ रहे है तो इस समय न्याय पढ़ रहे हैं तो न्यायिकूंगा इस समय न्याय से बोलूंगा वेदांत बोलोगे उसको खंडन कर दूंगा ये तो न्याय पढ़ाने की विशेषता है जो पढ़ाओगे उस समय तुम तो वही हो जाओ अन्य सारे का खंडन करने की क्षमता भी होनी चाहिए ऐसा तर्क का ज्ञान को तो आनंद आता है पढ़ने पढ़ाने में तो ध्वंस का अप्रतिवी कौन है इसलिए परमाणु आत्मा काल दिव्य मन बस द्रव्यो इसके अलावा जाति वो भी लिप्य होता है उनके मत में उसके अलावा विशेष पदार्थ भी लिप्य होता है, है ना पदार्थ भी नित्य होते हैं दो प्रकार के अभाव के लोग नित्य मानते हैं अत्यंत अत्यंताभाव और अन्योन्या भाव अत्यंत भाव और अन्योन ये सब नित्य ये सब कैसे इसलिए ध्वंस के अप्रतियोगी इनका कभी ध्वंस नहीं हो सकता अभाव सामान्य का ध्वंस हो जाएगा यानी अत्यंत भाव का ध्वंस नहीं होगा अन्योन्या भाव का भी ध्वंस नहीं होता प्राग भाव का ध्वंस हो सकता यानी ऐसा अभाव है प्रध्वंसा भाव उत्पन्न होता है कहीं इसका ध्वंस नहीं होता एक बार कोई चीज का ध्वंस आपने कर दिया घट नष्ट हो गया अब दोबारा नष्ट करोगे क्या कोई नाटक हो तो बात एक बार एक नाटक में राम ने बाण मारा और रावण मर गया अब इतना बढ़िया ढंग से वो मरा गिरा लोगों को बड़ा अच्छा लोगों ने चिल्ला के मोर औो भला मान उसे खड़ा हो गया मरा रावण खड़ा हो गया और फिर मर गया मेरा बाढ़ चलाया फिर उसके दिमाग में ये तो गलती किया मैंने फिर खड़ा हो गया और राम को कतारे बाण छोड़ो ना तब तो मारूंगा मैं ढंग से वो तो नाटक था इसलिए मरा हुआ रावण दोबारा जिंदा भी हो जाता लेकिन यहां ऐसा नहीं एक घट को अपने फोड़ा कि दोबरा फोड़ने की जरूरत है क्या फुटा तो फूट गया खत्म ध्वंस का भी ध्वंस नहीं होता एक बार किस चीज का ध्वंस कर दो घट का ध्वंस हो गया अब उस घट ध्वंस को भी ध्वंस करो ये नहीं हो सकता अतएव घट ध्वंस क्या हो गया शादी अनंत आपने पढ़ा ध्वस कैसा है शादी होता हुआ अनंत मैंने नित्य उत्पन्न होता है नाश नहीं होना अतएव वो भी का ध्वंस का अप्रतियोग्वस कैसा है ध्वंस का ध्वंस नहीं होता अच्छे ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है घट का ध्वंस होता है पट का ध्वंस होता है ध्वंस का ध्वंस नहीं होता अच्छे ध्वंस का ध्वंस क्या हो गया अप्रतियोग यदि आप लक्षण करते हो ध्वंस अप्रतियोगी तो इतना ही तो लक्षण कहाँ हो गया आपकी ध्वंस इसलिए लक्षण में जोड़ दिया ध्वंस भिन्न सती ध्वंस अति ध्वंस भिन्न सती ध्वंस में लक्षण करना है आगे स्वयं ध्वंस याति व्याप्ति वारना ध्वंस भिन्नति विशेष नाम साफ कहती और क्या ध्वंस भिन्न कह देते ध्वंस भिन्न कौन कौन है घटपटमटा सारा संसार घट ध्वंस भिन्न है ध्वंस क्या चीज एक भाव विशेष है ध्वंसा भाव को ध्वंस हम बोल रहे हैं अभाव उसे छह पदार्थ है यदि हम लक्षण करते तो जाएगा तो घटादी सकल भाव पदार्थम तो लक्षण चला जाएगा इसलिए ध्वंसोगी भी कहना जरूरी नित्यत्व का लक्षण क्या हुआ ध्वंस भिन्न सती ध्वंस अप्रतियोगित्व नित्य का अब अनित्य का लक्षण ध्वस प्रतियोगितम प्राग प्रतियोगितम वित्य ध्वस का प्रतियोगी घटा दी है वो क्या है अनित्य प्राग भाव एक ऐसा चीज है कैसा है वो ध्वंस तो हो जाता है ना प्रागभाव का प्रागभाव का ध्वंस होता है क्योंकि वो कैसा है तो उसका लक्षण क्या हमने जाना था अनादि होते हुए नष्ट हो जाता अना है उत्पन्न नहीं होता फिर भी नष्ट हो जाता मिट्टी में घड़ा अनारिक काल से जिस क्षण मैंने घड़ा बना दिया अब वो मिट्टी में घड़ा का रह गया घड़ा तो बन गया जब तक बनानी तब तक मिट्टी में क्या था घट प्रागुर्भाव था जिस समय आपने घट को पहला कर दिया उस समय तो घटप्रागुभाव नष्ट अतयव प्राग भाव ध्वंस का प्रतियोगी है यह हो गया ना प्राग भाव का ध्वंस हो जाता है अतय ध्वंस का प्रतियोगी हो गया ध्वंस का प्रतियोगी किंतु स्वयं ध्वंस कैसा है अनित्य अनित उत्पन्न होता है स्वयं ध्वंस <स्द्वन्श> कैसा है उत्पन्न होने वाला होने के कारण उसको हमें मानना पड़ेगा कि वो अनित्य है नहीं जाएगा ध्वंस का ध्वंस होता नहीं अनित का लक्षण क्या है ध्वंस का प्रतियोगी ये लक्षण ध्वंस में जाएगा नहीं जा सकता क्योंकि ध्वंस का भी ध्वंस नहीं होता अत ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है समझ में भाषा बोलते हैं बोलना पड़ जाता है घट का ध्वंस होता है ना इससे घट क्या हो गया ध्वंस का प्रतियोगी और ध्वंस का ध्वंस नहीं होता अतः ये जो ध्वंस है ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है लेकिन यह ध्वंस भी अनित्य है ना लक्षण जाना चाहिए ध्वंस प्रतियोगी उत्तम जो अनित का लक्षण है ये ध्वंस में जाना चाहिए नहीं जा रहा है अव्यापति हमारा लक्ष्य है अनित्य वस्तुओं में लक्षण जाना चाहिए ध्वंस क्या है उसमें लक्षण क्या है जाना चाहिए ना इन नहीं जा रहा है हो। एक एक देश देश में। में तो जा रहा है। इन उसमें नहीं गया इसलिए अव्याप्ति हो गई उस अव्याप्त दोष को दूर करने के लिए आपने दूसरा लक्षण बना लिया बगल में मान लो घड़ा घड़ा आपके सामने विद्यमान अब उसको ऊपर कोई डंडा नहीं बजाया जब तक डंडे से नहीं मारा गया या जब तक गिरा नहीं है वो तब तक कैसा है वो घड़ा सबूत है बिल्कुल ठीक ठाक है ना ध्वस हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है नष्ट कभी न कभी होगा ही ष्ट नहीं हुआ तो इस समय घट में क्या है ध्वंस का प्राग जो उत्पन्न नहीं हुआ जैसे हमने कहा था ना मिट्टी में अभी घड़ा बनाया नहीं उस समय क्या रहता है मिट्टी में घट का प्रागभाव रहता है उस समय क्या कहते हैं घटक प्राग भाव मिट्टी में घटक प्राग भाव है उसी प्रकार से घट में घटक ध्वंस का प्रागभाव जब तक घड़ घटा जो सबूत बैठा हुआ है उसको तोड़ा नहीं गया है जब तक वो टूटता नहीं उस क्षण तक उस घट में क्या रहेगा घटक ध्वंस का प्रागभाव रहेगा अतएव घट ध्वंस के प्राग भाव का प्रतियोगी कौन होगा घट ध्वंस के प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है ध्वंस तो प्राग भाव का प्रतियोगी तो ध्वंस में आया कि नहीं है लक्षण आपने दूसरे लक्षण क्या क्या नित्य किया था प्राग भाव प्रतियोगितम वो लक्षण ध्वंस में आ गया घटक से के प्राग भाव का प्रतियोगी ध्वंस आ गया अब प्रागव प्रतिम ध्वंस का लक्षण घट गया दोष दूर हो गया इसे दोनों लक्षण अनित जरूरी है ध्वंस प्रतियोगितम और प्राग भाव प्रतियोगितम केवल प्राग भाव प्रतियोगी कहूंगा ध्वंस में व्याप्ति होगी केवल ध्वंस प्रति प्रतियोगित्व कहूंगा तो प्राग भाव में व्याप्ति हो जाए एक में लोगे तो दूसरे में दूसरे में लोगे तो पहले में दोष आता है इसे दोनों लक्षण जरूरी ध्वंस प्रतियोगित्व और प्रागभाव प्रतियोगित्व ये दोनों ही अनित्य का लक्षण है शरीर किसको करते हैं शरीर का लक्षण बना रहे देखिए भोग आयतन तदेव शरीरम जो भोग का आयतन है भोग का आधार है भोग का अधिष्ठान है भोग का अधिकरण है उसका नाम शरीर तो भोग का लक्षण क्या है भोग किसको कहते हैं भोग का लक्षण निको में अलग है यहाँ स्त्री पुरुष का संबंध रूपा भोग को नहीं लेना। यहाँ भोग का लक्षण अलग है लिख लो सुख दुख अन्यतर साक्षोगत्व सुख दु ये नहीं पुस्तक में मैं लिखवा रहा हूं लिख लीजिए सुख दुख अन्य साक्षात्कारत्तम भोग सुख का साक्षात्कार आपको होता है और आप महसूस करते हैं मैं सुखी हूं तभी आप दुख का साक्षात्कार होता है आप समझते मैं दुखी हूं इस प्रकार जो सुख और दुख का आपका अनुभव होता है साक्षात होता है उसी का नाम भोग है तारस भोग का आधार कौन शरी है शरीर और सुख दुख के अनुभव का आधार का नाम शरीर इसी को संक्षेप में लिख दिया भोग शरीर लेकिन ये जो लक्षण है घटादी में भी गड़बड़ हो रहा है घट भी सुख दुख का साक्षात्कार का आधार बनता है ये मान लीजिए गर्मी से आप आए हुए हैं और आप कहा जाओ नल से पानी पियो और घड़ा है ठंडा पानी है आपके नजर उस पर भी पड़ा तब क्या होगा अंदर ही अंदर से गाली दोगे देखो ना अपने लिए तो घड़े का हमारे भी पानी हमारे लिए नल का पानी गर्म पानी उसमें अरे घड़ा आपके सुख का कारण उस समय वह घड़े का दर्शन से ही आप अनुमान करते ठंडा पानी है और आपको सुख महसूस होता है आपके सुख का आधार कौन हुआ तो लक्षण की अति व्याप्ति हो गई सुख दुख अनेत्र साक्षात्कार का आयतन आश्रय आधार अधिकरण जो कहा जाए वो हो गया भी घटा उस अति व्याप्ति निवारण करने के लिए दूसरा लक्षण करते हैं चेष्टा आश्रियो चेष्टा का आश्रय चेष्टा किसको कहते हैं जैसे घड़े में भी चेष्टा है घड़े को लुड़का दो भागेगा ना उतरता दौड़े दो ग्लास को दौड़ा दो सब चेष्टाएं दिखती है इसलिए क्रिया सामान्य करते चेष्टा नहीं है क्रिया सामान्य करते चेष्टा नहीं है चेष्टाकार्त क्या है यहां नई आयकॉम के अनुसार चेष्टाकार तिख लो हिता हित प्राप्ति परिहार अनुकूल व्यापारो चेष्टा हित अहित हिताहित प्राप्ति परिहार परिहार अनुकूल व्यापारो व्यापार चेष्टा हित की प्राप्ति और अहित का परिहार ऐसा करना हित की प्राप्ति अहित के परिहार के अनुकूल जो व्यापार है उस व्यापार का नाम यहाँ चेष्टा सबसे ग्रहण करना और घड़े में बुद्धि नहीं है वो तो जो लुढ़क रहा है वो हित होगा क्या हित होगा उसको क्या मालूम है हिताहित का विचार मनुष्य में होगा घड़े में नहीं लोटे में नहीं में नहीं होता है नहीं? लुढ़ रहे हैं इसलिए सामान्य क्रिया को चेष्टा से नहीं दिया गया है चेष्टा चलेंगे हम हित प्राप्ति अहित के परिहार के अनुकूल जो व्यापार करने की क्षमता वाला जो है तार चेष्टा का आश्रय कौन है मनुष्य का शरीर ही हो सकता है अन्य शरीरों में लक्षण नहीं जाएगा इतनी बात यहाँ का आप प्रति का और आप न्याय बोधनी में जाइए गंधवत्तम क्षणम तटस लक्षण कर रहे हैं गंधवत्तम पृथ्वी लक्ष्य पृथ्वीदेद्यादक लक्षता का अवच्छेद कौन है पृथ्वीत्व पृथ्वी अवच्छिन्न लक्षता हम क्या कहेंगे पृथ्वी रूपी अवच्छेद से अवच्छिन्ना है पृथ्वी लक्ष्य कौन है पृथ्वी लक्ष्य में रहती है सामान्य धर्म लक्ष्यता साध्य में साधता पक्ष में पक्षता अनियोगी में अनियोगिता प्रतियोगी में प्रतियोगिता ता, ता, ता। जो सुनते हैं ये क्या चीज है सामान्य धर्म का बोध, तल प्रत्यय तस्य भावलो व्याकरण सूत्र है सिद्धांत कौदी लिखा है तांतं तांतं तलंतं तलंतं स्त्रिया स्त्रिया तल को सदा में करते इसे ंग नहीं बोलते राम जैसे तल प्रत्या को पुलिंग नकुंशलिंग में प्रयोग नहीं किया जाता लक्ष्यता स्त्रीलिंग ताप प्रतिभा लक्ष्यता सीता जैसे लक्ष्यता लक्ष्य में रहती है एक सामान्य धर्म उसका नाम है लक्ष्यता उस लक्ष्यता का विभाजक विशेष धर्म है उसका नाम है लक्ष्यता जैसे हमारी लक्ष्य है पृथ्वी इस समय लक्ष्य का है पृथ्वी उस पृथ्वी में से क्या रहेगी सामान्य धर्म लक्ष्यता पृथ्वी में रहने वाले सामान्य धर्म लक्ष्यता का अवच्छेद जो विशेष धर्म असाधारण धर्म कौन है वो पृथ्वीत्व इसलिए कहते हैं पृथ्वीत्तम लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वी रूपी लक्ष्यतावच्छेद से अवच्छिन्न कौन है लक्ष्यता रूपा पृथ्वी सामान्य धर्मो सामान्य लक्षण यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सधर्मो लक्षतावच्छेद जिस धर्म से आपका लक्ष्य अवच्छिन्न हुआ करेगा उस धर्म को क्या मानना अवच्छेदक जैसे पृथ्वीत्व धर्म से पृथ्वी रूपा लक्ष्य अवच्छिन्न होती है परिचिन हो रही है अवच्छिन्न परिचिन होने का मतलब क्या दूसरों से अलग कर दिया आपने पृथ्वी द्रव्य है ना जल क्या है द्रव्य है। द्रव्यत्व का दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो पृथ्वी और जल सब में क्या है सब के सब अभिन्न सब द्रव्य पृथ्वी द्रव्य है जल भी, है, भी है। द्रव्य है अग्नि भी द्रव्य है द्रव्य जाति का दृष्टिकोण से सब द्रव्य है लेकिन पृथ्वीत्व दृष्टिकोण से? जल में पृथ्वीत्व नहीं आ सकता केवल पृथ्वी इसलिए द्रव्य जल और पृथ्वी को भिन्न नहीं कर सकता पृथ्वी और जल को भिन्न कर सकते हैं क्या द्रव्य नहीं क्योंकि दोनों में रहता है धर्म ऐसा धर्म एक दूसरे को भिन्न नहीं कर सकते किंतु पृथ्वी तो कैसा तो है केवल तो पृथ्वी मात्म होने से वो जल से पृथ्वी को अलग कर देता है वो अलग करने का नाम अवच्छिन्न उसी को नहीं एक लोग क्या बोल रहे हैं अवच्छिन्न हो गया परिच्छि हो गया ये शब्द प्रयोग करेंगे ऐसे करने वाला जो जाति है या धर्म है उसको क्या कहा जाएगा अवच्छेदक परिच्छेदक पृथ्वी रूपी अवच्छेद से अवच्छिन्न है कौन पृथ्वी जलत्वी अवच्छेद से अवच्छिन्न है जल ये भाषा समझता इसी को समझा रहा है पृथ्वीत्तम लक्ष्यतावच्छेद पृथ्वीत्ताविन्ना लक्ष्यता क्योंकि यदर्मा लक्ष्य स धर्मो लक्ष्यतावच्छेद जिस धर्म से अवच्छिन्न होता है आपका लक्ष्य वह धर्म क्या कहा जाएगा उस लक्ष्य का अवच्छेद अवच्छेद का सब धर्म अवच्छिन्न न्याया न्याय जो धर्म जिसका अवच्छेद होता है वह वस्तु उस धर्म से अवच्छिन्न हुआ करेगा जैसे पृथ्वी रूपा धर्म पृथ्वी का अवच्छेदक होने के नाते पृथ्वी रूपी धर्म से होगा पृथ्वी नाम का वस्तु तथा लक्षता अवच्छेद पृथ्वीत्ताम छेद लक्ष्यता प्रतिविन्ना नहीं तब लक्षतावच्छेद किस पृथ्वित है तो लक्ष्यता क्या हो जाएगा पृथ्वीत्व से अवच्छिन्न होती है